शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद पार्वती की यह बात सुनकर शैलेष्वर प्रिया मेना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी तदनंतर स्वयं मैंने तथा सनकादी सिद्धों ने भी मेना को बहुत समझाया परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले श्री विष्णु ने कहा देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं तुम धन्य हो मैं तुमसे क्या कहूँ तुम तो धर्म की आधारभूता हो फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो तुम्ही अच्छी तरह सोचो तो सही संपूर्ण देवता ऋषि ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे तुम शिव को नहीं जानती वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं कुरूप भी हैं और स्वरूप भी सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए तदनंतर वेद देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है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 और शिव का भजन करो इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेष मिट जाएगा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर नेनका का मन कुछ कोमल हुआ परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्हें तब भी नहीं छोड़ा शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्रीहरी से कहा यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण करने तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है